एनोशो ठॉक no जीवन क्रांति की दिशा नंबर वन बन गई थी शिखर निर्मित हो रहा था मंदिर की मूर्ति भी निर्मित हो रही थी सैकड़ों मजदूर पत्थर तोड़ने में लगे थे मैंने पत्थर तोड़ते एक मजदूर से पूछा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 उसने आंखें ऊपर उठाई उसकी आंखों में किसी आनंद की झलक थी उसने कहा देखते नहीं है आप भगवान का मंदिर बना रहा हूं वो भी पत्थर तोड़ रहा था वे तीनों ही पत्थर तोड़ रहे थे एक क्रोध से भरा था एक उदासी से, एक आनंद से वे तीनों एक ही काम कर रहे थे लेकिन जो आदमी पत्थर तोड़ रहा था वो क्रोध से भरेगा ही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 लेकिन तीसरा व्यक्ति भगवान का मंदिर बना रहा था वो भी पत्थर तोड़ रहा था लेकिन भगवान का मंदिर बनाना एक आनंद है और धन्य वे लोग जो जीवन में भगवान के मंदिर को बनाने में समर्थ हो पाते इन तीन दिनों में हम भगवान के मंदिर बनाने वाले कैसे बन सकते हैं इस संबंध में ही थोड़ी बातें मैं आपसे करूंगा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 हमें क्या मालूम था कि जीवन इतना खट्टा है अन्यथा हम तोड़ने ही नहीं चाहते सच्चाई दूसरी थी जीवन के फल भरे रस वे उपलब्ध नहीं कर सके लेकिन इस बात को स्वीकार करना कि जीवन के फल मुझे उपलब्ध नहीं हो सके हैं अहंकार को बड़ी चोट लगती है इसलिए दूसरा उपाय आसान है कि जीवन असार है और व्यर्थ है आज तक मनुष्य के मन को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 तो जिम्मेवार कौन है हम सब जीवन में दुख से भरे हुए हैं यह जीवन का दुख नहीं है यह जीवन को देखने का हमारा गलत दृष्टिकोण है जिसने जीवन को दुख से भर दिया है जीवन बुरा नहीं है हमारे मन विषाक्त हैं हमारे मन रुग्ण हैं जीवन में कांटे ही कांटे नहीं हैं और न जीवन ऐसा है कि उसे छोड़ देना ही उससे मुक्त हो जाना ही उससे भाग जाना ही एकमात्र लक्ष्य हो नहीं ये भगाने वाले लोगों ने सारी मनुष्य जाति के मन को अंधकार पूर्ण कर दिया है ये ही लोग जिन्होंने आदमी के जीवन की निंदा की है जीवन अनुभव करने की क्षमता को पात्रता को कम करने वाले लोग भी हैं लेकिन इनकी शिक्षाओं का प्रभाव रहा है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 जो जीवन को जितना तोड़ दे और जीवन से जितना दूर भाग दूरभाषय जो जीवन का जितना शत्रु हो जीवन का जितना कंडेमनेशन जितनी निंदा कर सके जीवन को जितना कुतसित, जीवन को जितना बुरा सिद्ध कर सके जीवन को जितनी गालियां दे सके वो उतना ही बड़ा धार्मिक प्रतीत होता है यही लोग हैं अधार्मिक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 इन्होंने जीवन को किस भांति विकारग्रस्त सिद्ध कर दिया इन्होंने किस भांति मनुष्य के मन में जीवन और आवागमन से छूटने का भाव पैदा कर दिया इनकी तरकीब क्या है इनका तकनीक क्या है इनने किस विधि का उपयोग किया है जिससे जीवन के सब कुएं विषाक्त हो गए बड़ी बड़ी अद्भुत तरकीब है शायद आपको ख्याल में भी न आई हो इनकी तरकीब है एनालिसिस इनकी तरकीब है विश्लेषण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 उसे विश्लेषण की उसे एनालिसिस की कला का पता है उसने जलप्रपात के सौंदर्य को दो छोटी सी चीजों में तोड़कर स्पष्ट कर दिया पत्थर पड़े हैं वहां और पानी है वहां और क्या है बात खत्म हो गई कुछ भी नहीं है वहां एक बहुत बड़े चित्रकार पिकासो के पास एक अमरीकी करोड़पति ने अपना एक चित्र बनवाया था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 मैं एक कैनवस का टुकड़ा और थोड़े से रंग आपको दिए देता हूं और उसने अपने सहयोगी को कहा कि जाओ इससे भी बड़ा कैनवस का टुकड़ा ले आओ और रंग की साबित डब्बियां ले आओ और बेट कर दो इनको और फिर जो भी दाम आपको देना हो दे दें उस करोड़पति ने कहा लेकिन कैनवस को रंग को लेके मैं क्या करूंगा विकास होने का फिर भूल करते हैं आप ये चित्र है कैनवस और रंग नहीं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 कोई सौंदर्य की प्रतिमा नहीं खोजे से मिलेगी एक कविता को तोड़ डालू तो शब्द मिलेंगे कोई काव्य नहीं कोई पोइट्री नहीं मिलेगी एक सुंदर चेहरे को काट पीट डालें तो क्या मिलेगा भीतर ये चीजों को खंड खंड टुकड़ों में तोड़ने की कला ने सारे जीवन को असार सिद्ध करने की तरकीब धर्मगुरुओं के हाथ में दे दी थी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 तो जीवन है अतार फिर यही तरकीब धर्मगुरुओं की वैज्ञानिकों के हाथ में लग गई क्योंकि 3000 वर्षों में धर्मगुरुओं ने विश्लेषण में एनालिसिस में आदमी को दीक्षित कर दिया फिर विज्ञान का जन्म हुआ तो उसके हाथ में एनालिसिस की तरकीब लग गई उसने कहा कहां है आत्मा आदमी में हम तो काट पीट के देखते हैं कहीं मिलती नहीं आत्मा नहीं है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 उसने पूरी वीणा तोड़ के देख डाली तार तार कर डाली टुकड़े टुकड़े कर डाले हाथ में कुछ तार लगे कुछ टुकड़े लगे लकड़ी के कोई संगीत पकड़ में नहीं आया उसने कहा सब आसार है मालूम होता है धोखा था संगीत संगीत था नहीं मुझे धोखा दिया गया वीणा को पूरा खोज लेता हूं कहीं कोई संगीत मिलता नहीं जीवन का सत्य एनालिसिस से उपलब्ध नहीं होता है जीवन का सत्य सिंथेसिस से उपलब्ध होता है जीवन का सत्य विश्लेषण से नहीं मिलता संश्लेषण से मिलता है जीवन उसके खंड खंड टुकड़ों में नहीं उसकी होलनेस में उसकी परिपूर्णता में है सौंदर्य भी परिपूर्णता में है सत्य भी जीवन भी आनंद भी जो लोग खंडों में तोड़ते हैं वे वंचित रह जाते हैं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 लेकिन अगर किसी दिन मोक्ष पहुंच गए तो वो पाएंगे मोक्ष भी आसार है वहां भी कुछ नहीं क्योंकि तो मोक्ष में वो क्या पाएंगे जो भी मिलेगा उनकी एनालिसिस सिद्ध कर देगी यहां भी कुछ नहीं बर्टन रसल ने एक बार ये कहा कि मैं सोचता हूं कि कहीं मुझे मोक्ष मिल गया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 कुछ और भी ज्यादा होता है और वो जो ज्यादा है वही रहस्यपुंभ वही अद्रस्य वही न दिखाई पड़ने वाला जीवन का रस जीवन का आनंद जीवन में प्रभु जीवन जोड़ से कुछ ज्यादा है गणित में जोड़ होते हैं दो दो चार होते हैं, जीवन में दो दो चार नहीं होते दो दो के बाद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 धीरे धीरे मरने के नाम को हम अब अच्छा तक संन्यास कहते रहे ग्रेजुअल सोसाइड को धीरे धीरे मरो और जो आदमी इस मरने की प्रक्रिया में जितना आगे निकल जाए जितना सूख जाए जितना सूखे पत्तों की भौती हो जाए जीवन की निंदा जिसे जीवन के हर रस को गंदा करने की तीव्रता से भर दे उस आदमी को हम उतना ही आदर देते हैं धर्म के तथाकथित झूठे प्रभाव ने हमने जीवन को नहीं मृत्यु को आदर दिया है और जो समाज मृत्यु को आदर देता हो उसके जीवन में आनंद कैसे हो सकता है आत्मघात को हमने सम्मान दिया है हमने अब तक केवल मृत्यु के देवताओं के मंदिरों में पूजा की है हमने दिए जलाए हैं मृत्यु के सामने जीवन के सामने नहीं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 जो सांस सांस था वो अलग अलग हो गया जीवन की प्रक्रिया है अखंडता में इंटीग्रेशन में सिंथिसिस में मृत्यु की प्रक्रिया है खंड खंड होने में विश्लिष्ट होने में टूट जाने में जो भी विश्लेषण का मार्ग पकड़ेगा चाहे धर्म चाहे विज्ञान अंत में मृत्यु हाथ में आएगी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 फिर अकेली ईट रह जाती है ऊपर फिर आगे उठने का कोई उपाय नहीं रह जाता वहीं शिखर आ जाता है जीवन के मंदिर में बड़ी विस्तृत भूमि होती है बुनियाद में आधार में फिर जोड़ते चलते हैं हम और छोटी इकाई और छोटी इकाई पैदा होती चली जाती है जिस दिन जोड़ आखिरी हो जाता है उस दिन जिसका अनुभव होता है वही आत्मा है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 लेकिन जो जीते हैं और जीवन को पूरे अर्थों में जीते हैं वे ही सही थे मरना बहुत आसान है जीना बहुत कठिन क्योंकि मरने में सिर्फ मरना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता जीने में बहुत कुछ करना पड़ता yeah. yeah. yeah. yeah so yeah. तो है तोड़ना बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ तोड़ना पड़ता है जोड़ना बहुत कठिन है क्योंकि जोड़ने के लिए कला चाहिए तोड़ने के लिए तो कोई भी तोड़ सकता है एक मंदिर गिराना हो तो हम किन्हीं बड़े आर्किटेक्ट को खोजने नहीं जाते गांव के कोई भी मजदूर काम दे, दे लेकिन एक मंदिर बनाना हो तो गांव के मजदूर काम नहीं देते हमें किसी आर्किटेक्ट को खोजना पड़ता है जो बनाना जानता हो बनाने की कला जानता हो जो जोड़ने की कला जानता हो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 पहला सूत्र आज की सांझ मुझे आपसे बात करनी है और वो ये है जीवन को विश्लेषण की दृष्टि से देखना बंद कर दें अन्य था आपके हाथ में रात के सिवाय कुछ भी नहीं लगेगा जीवन को देखें संश्लेषण की दृष्टि से और आपके हाथ में रस उपलब्ध होना शुरू हो जाए और सब कुछ निर्भर करता है कि आप कैसे देखते हैं जीवन वही हो जाता है जो आपकी देखने की दृष्टि होती है।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 एक ही होटल में ठहरे एक ही रास्ते से गुजरे उन्हीं लोगों को दोनों ने देखा अमरीकी ने जाके वहां से अमरीका केबल किया मैं लौटती जहाज से वापस आ रहा हूं अफ्रीका में जूते नहीं बिक सकेंगे क्योंकि यहां कोई जूता पहनता ही नहीं सभी लोग नंगे पैर यहां हमारे लिए कोई सुविधा नहीं यहां सब व्यर्थ है हमारा आना मैं वापस लौट रहा हूं जापानी ने भी उसी वक्त केबिल किया जापान एक लाख जूते की जोड़ियां फॉरेन देश ने यहां बिक्री की बहुत संभावना है कोई भी जूता नहीं पहने हुए एक भी आदमी के पास जूते नहीं हुई बहुत बड़ा बाजार है फॉरेन एक लाख जोड़ी तो भेज ही दें क्योंकि एकदम से बिक्री शुरू हो जाएगी अमरीकी वापिस लौट गया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 जो लोग विश्लेषण से देखते हैं उन्हें जीवन असार दिखाई पड़ता है वे फौरन केबल करते हैं परमात्मा को आवागमन से छुटकारा दिलाओ हम वापस आना चाहते जीवन व्यर्थ है यहां कोई सार नहीं हे पतित पावन हमें जल्दी वापस बुला लो यहां मैं नहीं रहना चाहते लेकिन जो जीवन को संश्लेषण की दृष्टि से देखते वे परमात्मा से कहते हैं धन्यवाद है तुझे कि जीवन में हमें भेजने का मौका तूने दिया और इस योग को समझा जीवन में बड़ा आनंद है जीवन में बड़े मौके हैं जीवन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बड़ा अवसर है अनुग्रहित है हम तेरे कि तूने ने हमें इस योग को समझा कि इस जीवन में भेजा रविन्द्रनाथ ने मरने के दो दिन पहले एक गीत लिखा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 शायद अगली बार में आऊं तो मैं ज्यादा पात्र होकर आऊं जो भूले मैंने आज की वो कल ना करूं जीवन तूने दिया धन्यवाद और आगे भी जीवन देना इसकी प्रार्थना है इस हृदय को मैं धार्मिक हृदय कहता हूं इस हृदय को मैं जानने वाला हृदय कहता हूं इस हृदय ने जीवन के मंदिर को बनाया और जाना ऐसा मैं कहता हूं जीवन का निषेध नहीं लाइफ नेगेशन नहीं जीवन का स्वीकार लाइफ अफर्मेशन पहला सूत्र है जीवन की क्रांति की दिशा में जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं पहले तो उन्हें जीवन से मित्रता साधनी होगी शत्रुता नहीं पहले तो उन्हें जीवन से आलिंगन देना होगा पीठ नहीं फेर देनी होगी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 अनुग्रहीत हुआ मैं कृतज्ञता ज्ञापन की कभी आकाश में चांद तारे होते हैं मुफ्त बिना आपसे कुछ लिए रोज निकल आते फूल बिना कुछ आपसे मांगे रोज खिल जाते श्वास बिना किसी चीज के व्यय किए के भीतर आनंद की बहुत खबरें लाती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 और मैं क्या देख रहा था दो कैदी एक कारागृह में बंद थे वे दोनों कारागृह के सींचे पकड़े हुए खड़े थे सींचों के सामने ही एक गंदा डबरा था जिसमें तरह तरह के की कीड़े मकोड़े पल गए थे और जिससे बेहद बदबू उठ रही थी एक कैदी उस डबरे को देखे जा रहा था और गालियां दे रहा था कि कैद में रखा वो तो ठीक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 ये तो ठीक लेकिन किसने कहा कि तू डबरे को देख तू खुद ही चुनाव कर रहा है डबरे को देखने का क्योंकि चांद भी मौजूद है और पागल जब मैंने चांद को देखा और चांद को देख के जब मेरी आंखें डबरे पर गई तो मैं हैरान हो गया वो डबरा भी बदल गया था उसमें चांद की प्रति छाया बन रही थी उस डबरे में मुझे चांद दिखाई पड़ा क्योंकि चांद को मैंने देखा चांद से मैं परिचित हुआ फिर उस डबरे मुझे कीड़े मकोड़े ख्याल नहीं आए चाँद की प्रति ही मुझे दिखाई पड़ी और तू डबरे को देखा, और मैं जानता हूं अगर तू चाँद को भी देखेगा तो डबरे की प्रति चाँद में दिखाई पड़ेगी ये बिल्कुल स्वाभाविक है हमारी दृष्टि हमारे जगत को निर्मित करती है धर्म गुरुओं ने मनुष्य के जगत को विषाक्त कर दिया असार दुख पूर्ण कहकर और उन्होंने कहा और हो गया उनका अभिशाप फलित हो गया है क्या हम इस दुनिया को ऐसे ही जीते रहें या जीवन की दृष्टि को बदलें परमात्मा अगर कही है तो जीवन के मंदिर में विराजमान है और जिन्हें भी उस मंदिर में प्रवेश करना है वे अहोभाव जीवन के प्रति धन्यता का बोध जीवन के प्रति कृतज्ञता का बोध लेके ही प्रवेश कर सकते हैं पहली सीढ़ी है जीवन के प्रति अहोभाव और उस सीढ़ी तक पहुंचने की दृष्टि है संश्लेषण सिंथेसिस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 आने वाले दो दिनों में दो सूत्रों की और आपसे बात करूंगा बड़ी झूठी कहानी है स्वर्ग में स्वर्ग के एक रेस्तरां में बुद्ध कन्फ्यूसियस और लाओस से तीनों बैठ के गप कर रहे हैं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 जो जमीन पर चूक गए सोचा होगा स्वर्ग में पूरा कर ले वो तीनों वैस्त्रा में बैठ के गप करते हैं एक अप्सरा एक बहुत सुंदर सुराही में जीवन का रस लेकर आती बुद्ध ये देखते ही कि जीवन का रस यहां बंद कर लेते हैं और कहते हैं बस जीवन दुख और आसार है हटो यहां से अन्यथा मैं यहां से हट जाऊंगा लेकिन कन्फ्यूशस कहता है थोड़ा सा चख के देख लूं कैसा है क्योंकि बिना चखे कुछ भी कहना उचित नहीं एक घूंट देख लूं कैसा है क्योंकि बिना घूंट लिए कोई निर्णय देना उचित नहीं योग्य नहीं छोटी सी पाली में एक घूंट जीवन का रस लेकर वो चखता है और कहता है नहीं कोई सार नहीं कोई सार नहीं, नहीं। वो भी आंख बंद कर लेता है लाउट से कहता है कि पूरी सुराही मुझे दे दे क्योंकि जब तक मैं पूरे को ना चख लूं कुछ भी कहना उचित नहीं हो सकता है जो एक घूंट में ना हो वो पूरे में हो हो सकता है जो खंड में ना हो अखंड में हो तुम्हें तो पूरे ही जीवन को पी जाऊं फिर कुछ कहूं वो पूरी प्याली पी जाता है और नाचने लगता है और बुद्ध से कहता है तुमने बिना चखे कहा कि कुछ भी नहीं और कन्फ्यूज तुमने एक घूंट पिया और कहा व्यर्थ है लेकिन जीवन तो उसकी पूर्णता में ही जाना जा सकता है और मैं तुमसे कहता हूं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 जीवन को उसकी पूर्णता में जान लेना ही संन्यास है साधुता है जीवन को उसकी पूर्णता में जान लेना ही मनुष्य का और अंतिम और चरम लक्ष्य अंतिम और चरम उद्देश्य है। धर्म उसका द्वार है। पहला सूत्र दो सूत्रों की कल परसों आपसे बात करूं मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सोना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 जो मैंने कहा उसे पूरा का पूरा देखना उसमें शब्दों से कुछ ज्यादा भी मैंने कहने की कोशिश की है कोई इशारा किया है जो शब्दों के पार ले जाता है काश वो दिखाई पड़ जाए तो परमात्मा का मंदिर दूर नहीं अंत में सबके भीतर बैठे हुए जीवन के देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करता